विशेष पर्टिकुलर आ, मुद्दे पर बात करते हैं तो आज ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन इस पर विशेष रूप से आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं जो बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं एज ए एडिशनल डीजी पोस्ट से डायरेक्टर जनरल से तो काफी अच्छी जानकारी उनके पास है इस विषय पर तो आइए उनका स्वागत करते हैं विशेष समय की मांग इस कार्यक्रम में राजीव जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि यह ध्वनि प्रदूषण एक्चुअली में क्या होता है इसको हम हिंदी में शोर भी बोलते हैं अनवॉन्टेड साउंड कही जाती है जी जी या वो ऐसी साउंड जो हमारे कानों में अनप्लेजेंट लगती है या कानों में डिस्कम्फर्ट पैदा करती है तो ऐसे सारे नॉइस को हम इंग्लिश में मतलब नॉइस कहते हैं और हिंदी में उसको शोर बोलते हैं और जब नॉइज़ ज़्यादा बढ़ जाती है लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो ये नॉइस पोल्यूशन कहलाता है और ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है हमारे रोज़मर्रा की दिनचर्या में जैसे सोना है या बातचीत करना है या हम अपना कोई कंसंट्रेशन में ध्यान लगाने का कोई काम कर रहे हैं तो उसको ये फिर ये प्रभावित करने लगती है और अल्टीमेटली ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालने लगती है तो हम कहते हैं कि भाई हम हम लोग जो हैं वो नॉइस पोल्यूशन का शिकार हो गए हैं आपको मैं बताऊं कि ये नॉइस पोल्यूशन जो है ये आजकल एक मेजर इन्वारमेंटल कंसर्न बन गया है और अफसोस इस बात का है कि हम लोगों को ज़्यादातर इसके बारे में इसकी दुष्परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अननेसरी नॉइज़ जैसे हम सड़कों के ऊपर देखें कि ट्रैफिक की वजह से बड़ी गाड़ियों की वजह से जो हॉर्न बजाते हैं लोग और बहुत बहुत ही मतलब कान को चुभने वाले हॉर्न का इस्तेमाल हो रहा है या लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है हाई वॉल्यूम पर या कई बार त्योहारों पर खुशी जाहिर करने के लिए या रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर अननेसेसरी लाउड स्पीकर लगा के प्रचार चल रहा है तो हम लोगों को ये सब झेलना पड़ता है और ऐसा लगता है कई बार हमको अपने आस इलाके में कि शायद खुशी जाहिर करने के लिए शोर मचाना ही सबसे बढ़िया तरीका है तो वैज्ञानिक लोग इसके बारे में बताते हैं कि नॉइस पोल्यूशन से न केवल मनुष्यों को बल्कि जानवर तथा पेड़ पौधों पर भी इसका असर हो रहा है। और ये साइंटिफिक स्टडी में ये प्रूफ किया गया है इसके बारे में जैसे पानी में रहने वाले मैरीन एनिमल्स हैं तो वो भी इफ़ेक्टेड रहते हैं वहाँ तो कोई शहरों वाला तो शोर होता नहीं है मगर जैसे सब मैरन्स चलते हैं पानी में बड़े बड़े शिप्स चलते हैं और ऑयल ड्रिल ड्रिलिंग की मशीन लगी हुई हैं बड़े बड़े बोट्स चलते हैं तो उनसे जो शोर होता है तो वो जो है वो उससे मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है और आप देखिए कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम लोग पोल्यूशन में अगर कभी बातचीत भी आपस में करते हैं तो वो हम लोग केवल समझते हैं कि एयर पोल्यूशन हो गया या वाटर पोल्यूशन हो गया या लैंड पोल्यूशन हो गया मगर ये नॉइस पोल्यूशन जो है ये इसके बारे में बहुत कम बातचीत करते हैं जबकि हम हम लोग ये देखेंगे कि ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है और इसके बारे में जागरूकता बहुत ही कम है आम आदमी में अच्छी तो, बात बताएँ कि नी प्रदूषण का मतलब क्या होता है और इसका जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जो नॉइस पॉल्यूशन का सोर्सेस क्या है जैसे कहेंगे सोत्र क्या है नोइस पोल्यूशन में जो है हमारे विश्व में या देश में ये आज के ज़माने में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और अर्बनाइजेशन या मॉडर्न सिविल सिविलाइजेशन जो हो रहा है ये उसकी देन है और अगर हम शोध की बात करें तो मुखता मुखिया ये दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं इसमें एक तो इंडस्ट्रियल सोर्स होता है और दूसरा नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स होता है तो इंडस्ट्रियल सोर्स में जैसे आप देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां लगी हुई हैं वहां पर काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल की जाने वाली मशीने होती हैं जैसे कोई कंप्रेसर है जनरेटर है कटिंग मशीन्स हैं ग्राइंडिंग मशीन्स हैं इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो काफ़ी शोर करती हैं और अगर हम नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स की बात करें तो इसमें सभी प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट मोड हैं वो जुम्मेदार हैं या फिर हमारे आस पड़ोस में होने वाली नेचुरल या मैनमेड जो नॉइज़ है वो आती है जैसे आप देखिए कि अगर हम लोग कहीं एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो वहाँ एयरक्राफ्ट के आने जाने पे काफ़ी शोर होता है और अगर हम लोग स्टेशन के पास होते हैं तो वहाँ रेलगाड़ियों का काफ़ी शोर होता है शहरों में सड़कों के ऊपर जो बड़ी बड़ी टक्शन की एक्टिविटीज़ में आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो मशीने सड़क बनाने में या बिल्डिंग बनाने में या लोहा काटने में होती हैं वो शोर पैदा करती हैं और और तो और घरों में भी हम लोगों के शोर होता है जैसे हम लोग घर में अपने कई प्रकार के अप्लाइंस इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मिक्सी हो गया या कोई हमारा वॉशिंग मशीन हो गई या हम टी इस्तेमाल करते हैं या हम घर में जो अपना डी वो वो क्या बोलते हैं उसको टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे के सारे जो है ये शोर पैदा करते हैं और आप देखिए आजकल के हमारे जो सोशल इवेंट्स होते हैं जैसे मैरिज वगैरह हैं डी तो आजकल ऐसा कॉमन हो गया है कि फुल वॉल्यूम पर भी आ, लोग बजाते हैं पार, पार्टीज में मैरिज में और डिस्कोज में तो और हमारे आप देखिए वर्शिप प्लेस पर भी खुलेआम जो है वो लोग जो है तेज़ वॉल्यूम के ऊपर बजाते हैं लोग आवाज़ पैदा करते हैं तो आप देखिए हमारे यहाँ तो खुलेआम जो है वो सारे नियमों को ताकत रख दे रहे हैं और शायद लोगों को ये मालूम नहीं है कि नोइस पोल्यूशन से क्या नुकसान है या नॉइज़ पोल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ता है परंतु तो मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इसके बड़े दूरगामी काम पड़ते हैं और और हमारी सेहत और हमारे दोनों पर इसका असर पर रहा है। अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लेकिन एक बात और मेरे मन में आ रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाए पोल्यूशन को नापना या पता करना उसके बारे में बहुत आसान है एक एक ये बहुत छोटा सा इसका साउंड साउंड लेवल मीटर आता है है अच्छा जो जो आपने आपने देखा देखा होगा वायरलेस वायरलेस सेट सेट जी जो पुलिस वालों के पास एक सेट होता है। उस उतने साइज का ये साउंड लेवल मीटर है और उससे ये डायरेक्ट जो है ये वहा कितनी पोल्यूशन है नॉइज की या कितनी नॉइज की इंटेंसिटी है उसको डायरेक्ट मेजर किया जाता है सीधा रीडिंग आती है और ये जो है ये तकरीबन हमारे देश में 50,000 से लेके डेढ़ दो लाख तक का आता है मतलब आप जैसी क्वालिटी खरीदना चाहें तो ये सीधा आपको बताता है और इसमें ऊपर एक, एक माइक सा लगा रहता है उससे साउंड पकड़ता है और सीधा रीडिंग देगा और इसकी रीडिंग जैसे हम देखते हैं कि वेट को हम केजी में नापते हैं या लंबाई को हम मीटर्स में नापते हैं तो साउंड के जो पोल्यूशन की यूनिट है वो डेसिबल में नाप नापी जाती है mm -hmm. तो जैसे मैं ये आपको बताऊं कि सेफ लिमिट जो जिसको जो नुकसान नहीं करती है वो पचपन डीबी का जो लेवल है वो माना जाता है और रात में 45 डीबी का माना जाता है मतलब ये सेफ लिमिट है अच्छा इससे इससे ऊपर अगर, अगर आपका रीडिंग आ रहा है या इससे ऊपर अगर, अगर आपका नॉइज़ है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई कानों में फुस कर रहा है मतलब फुस करके वि विस्परिंग कर रहा है तो वो 30 डी का लेवल मानते हैं उसको वो तो मतलब नापा जाता है अगर नापे तो 30 डी का आएगा और जैसे हम आप, आपस में बातचीत अभी कर रहे हैं तो ये 50 से 60 डी बी का लेवल के अंदर आता है और मान लीजिए दो आदमी आपस में भैसा भैंसी कर रहे हैं और एक दूसरे पर काफ़ी गर्मा गर्मी से बात कर रहे हैं तो वो अस्सी और पचासी डी लेवल पहुँच जाता है उस समय और घर में जो हम जैसे अपने छोटे छोटे गोई उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे फ्रिज चलता है या मिक्सी चलती है या कोई कई बार हम लोग ड्रिल मशीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं घर में किसी छोटे मोटे काम के लिए तो ये पचास से पंचानवे डी लेवल के अंदर आता है और कभी पावर टूल्स का जैसे कोई इस्तेमाल करता है तो अस्सी से एक सौ लेवल तक रीडिंग जाती है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पचासी डीबी के ऊपर जितने भी साउंड लेवल से ऊपर जो है ये सारा नुकसानदेह है और अगर साउंड नॉइज लेवल जो है ये 100 डीबी के पास पहुँच जाता है तो इसमें 15 मिनट के अंदर आपको डैमेज हो सकता है अगर आप 15 मिनट तक ऐसी साउंड में एक्सपोज रहें और कुछ समय तक आप एक्सपोज रहें कुछ दिनों तक रहें तो आपको पक्का नुकसान हो जाएगा 112 डीबी जो है साउंड नॉइस पोल्यूशन जो है ये आपको एक मिनट में डैमेज कर सकता है और अगर 140 डीबी पहुंच जाता है तो ये आपको तुरंत नर्व को डैमेज करता है और ये सभी लेवल जो मैंने आपको बताया ये अगर हम हमारा एक्सपोजर एक लंबे समय तक इन इन रीडिंग्स के अंदर रहता है एक सौ के ऊपर तो ये हमारी हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है और ये हमें काफी नुकसान करता है मगर इसको शायद हम लोगों में जानकारी नहीं है इसलिए हमने जैसा आपको बताया कि लोग इसके बारे में सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है ये तो हमारा हमारे ही है हम लोग तो इसी आदी हो गए हैं इसके काफी हेल्थ इफेक्ट्स हैं इसके बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है और किस तरह से मापा जाता है उसके आपने बहुत ही अच्छा बताया कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है 50 साठ से लेकर आप जो है बहुत ही आगे तक उसका जो है जिस तरह की क्वालिटी आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पैंतालीस पचपन ये जो है रेगुलर हमारा नॉइस चलता है लेकिन इसके आगे बढ़ता है तो फिर हमारी जो है प्रॉब्लम शुरू होता है और भी बहुत सारी बातें हम लोग सुनने वाले हैं आ, राजीव हजेला जी से इसी विषय पर लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो किसी का हो गया प्यारे ही खो गया ये ज़िंदगी खुशी की है दिल कहा सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में आज हम लोग बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण पर जी हाँ नॉइस पॉल्यूशन जिसे राजीव जी बता रहे हैं की इसका जो है मतलब क्या होता है वो हमने सुना उसके बाद इसका जो कहाँ से ये आवाजें आती हैं उसका कि किस तरह से नॉइज आता है कहाँ कहाँ से आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल राजीव जी से अभी करना चाहूँगा ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव मनुष्य पर महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे को सबको जानना चाहिए कि हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों पर बुरा असर डालता है और ये काफ़ी बीमारियों का कारण है इससे हमारे मनुष्यों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत इफ़ेक्ट होती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं वॉलिबल बोलूँगा और वो बच्चे हैं बूढ़े हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं उन पर तो इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और अगर हम सबसे पहले आपको बताएँ तो Uh, अगर ये लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस पोल्यूशन का होता है जो इसकी सेफ लिमिट से ज़्यादा का तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी आपको सुनने में प्रॉब्लम आने लगती है और और कई बार तो ये बहरापन भी का शिकार भी होना पड़ता है अगर इतना स्टेज पे आ जाता है तो बहरा बहरे भी हो जाते हैं लोग इसमें स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो ये हार्ट डिजीज़ में को ये के रिस्क को ये बढ़ाता है अब ये क्या कभी सुना होगा कि लोगों ने कि नॉइज़ पोल्यूशन भी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है और uh, जहाँ नॉइज़ होती है हम सारे जानते हैं कि uh, सोने में बड़ा बाधा पैदा करता है ये हमारी साउंड स्लीप को अफेक्ट करता है हमारा रेस्टलिससनेस uh, हम लोगों में पैदा करता है ये हम लोगों में टेंशन स्ट्रेस और एंजाइटी और आजकल जो आप देखिए कि लोग भड़क जाते हैं तुरंत एग्रेसिवनेस आगे जाता है तो नॉइस पोल्यूशन ये इसका एक कारण होता है ये ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं जिसमें पाया गया है दूसरा ब्लड प्रेशर को भी ये फ्लक्चुएट करता है और इसमें ये पाया गया है कि 10 से 20 परसेंट जो फ्लक्चुएशन है वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो रहा है कई लोगों को माइग्रेन हो जाता है कई लोगों को हेडेक हो जाता है कुछ लोग मेंटल इंबैलेंस, साइकोलॉजिकल इंबैलेंस के शिकार होते हैं और इससे अगर आप ज़्यादा आपने देखा होगा जैसे कि कई बार जो ड्राइवर्स होते हैं जो हाईवे पर चलाते हैं गाड़ियाँ तो वो जैसे ढाबे आबे में बैठते हैं तो ज़ोर ज़ोर से ऑर्डर प्लेस करेंगे उसको ढाबे वाले को तो ऐसा क्यों है क्या ऐसा कभी किसी ने नोटिस किया है तो उसका कारण ये है कि वो ऊंचा सुनने लगते हैं और जब वो खुद ऊंचा सुनते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ये ये साइंटिफिकली सब प्रूफ हो रखी है बाते हैं बातें तो इसमें आदमी को मतलब कंसंट्रेशन इसमें जो है वो कम होने लगता है बातचीत करने में दिक्कत आने लगती है फटीग होने लगती है और तो और रमेश जी इसमें साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में कई बार एबॉर्शन इंड्यूस कर देता है मतलब यहाँ तक ये इसको देखा गया है कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से एबॉर्शन तक होते हैं इसके अलावा ये तो मनुष्यों की मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेशन के ऊपर इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है आप देखिए अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो ये हम लोग जब हाईवे पे चलते हैं तो उसके दाएं बाएं जो कभी खेत होते हैं तो आप कभी गांव में ज़रा पता करना कि वो जो हाईवे के साथ खेत होते हैं उनकी जो ईल्ड होती है और वो जो गाँव के अंदर खेत होते हैं उनकी ईल्ड में बड़ा फ़र्क होता है तो जो, जो क्योंकि हाईवे के साथ साथ जो खेत हैं या प्लांट्स लगे हुए हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो पोल्यूशन का शिकार है और अंदर जो गांव में खेत लगे हुए हैं वो उनको पोल्यूशन कम है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर डिस्टेंस पोल्यूशन के नॉइस का जो स्रोत है अगर उससे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो नॉइस का लेवल कम हो जाता है तो ये पाया गया है साइंटिफिक स्टडीज़ में और जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैरीन एलम्स वगैरह जो हैं वो अफेक्टेड है साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो व्हेल मछली होती है समुद्र में वो आपके इसके नॉइज से बहुत आ, उसको नुकसान होता है और कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है और ये सब मैरीन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसको सुनार बोलते हैं ये सब में जो है वो समुद्र की डेप्थ को नाप नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये लोग भी दो तरंगे फेंकते हैं समुद्र में तो ये जो है इन तरंगों से ये साउंड वेव फेंकते हैं तो ये तरंगे भी जो हैं वो मछलियों को नुकसान करती हैं और ये तरंगे करीब 300 मील तक समुद्र में ट्रेवल करती हैं तो मैरीन लाइफ भी काफ़ी इफेक्टिव होती है और एक अचंभे की बात यह है जो शायद लोग ताजुब करेंगे कि नॉइज़ से हमारी प्रॉपर्टी पे नुकसान होता है अब आप देखिए कि जैसे कोई ज़्यादा नॉइज़ हो तो इतना ज़्यादा कंपन होता है कि वो बिल्डिंग्स जो हैं ब्रिजेज हैं या मोनूमेंट्स uh, जो हैं उनमें इफेक्ट आने लगता है क्योंकि तो साउंड जो है एक्चुअली ये वेव है जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्थ अर्थ कोेक जब आता है तो अर्थ कोेक क्या है अर्थ कोेक में सरफेस वेव्स होती हैं तो उससे बिल्डिंगें क्रैक होती हैं तो ये भी जो है ये भी वेव है साउंड एनर्जी है ये इसमें वेव्स होती हैं साउंड वेव्स होती हैं तो ये भी हमारे दीवारों को हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज करती हैं तो इस प्रकार काफ़ी असर डालता है ये सभी सभी को मनुष्यों को और जानवरों को और पेड़ों को तो ये काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है साउंड नॉइस पोल्यूशन जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी ध्वनि प्रदूषण का कितना बड़ा असर हमारे मानव जीवन पर होता है वो आपने बताया है और मैं आशा करता हूँ कि कहीं भी इस तरह की बात अगर हो रही है तो वहाँ पर हमें खुद होकर इनिशिएटिव लेना चाहिए जैसे आपने बताया कहें जैसे डी की बात आपने कहा कि डी अगर ठीक है फंक्शन है आपका लेकिन उस चीज़ों को ध्यान में रखकर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और अगर अनबेरेबल साउंड होगा जहाँ पर बुजुर्ग हैं या फिर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो इसी थोड़ा सा ध्यान रख के हम उन चीज़ों को कंट्रोल में करें खुशी ज़रूर है लेकिन कंट्रोल में अगर वॉइस ध्वनि को हम कम करके खुशी मनाएँगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हुए एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या हम लोग इस नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कुछ हमें अपने तरीक़ों को चेंज करना चाहिए जैसे मैं कहूँगा कि आ, हम कुछ कंट्रोल अपने रिसीविंग एंड पे कर सकते हैं जैसे अगर हमारी नॉइजी कंडीशंस हैं काम करने की जगह पे हम उसको कम करने की कोशिश करें और अगर कम हो सकती है तो आज ईयर प्लग्स आते हैं ईयर हेलमेट्स आते हैं और हेडफोन्स वगैरह आते हैं और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो देसी इलाज है तो इसी इलाज यह कि आप थोड़ी सी रुई अपने कानों में लगा लीजिए जहां आप आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने कानों में रुई लगा लीजिए तो उससे भी काफ़ी फिल्टर हो जाती है नॉइज़ आपको नहीं पता लगेगी और आप देखिए हम लोग सब हवाई जहाज़ में ट्रेवल करते हैं तो जो लोग हवाई जहाज का शोर नहीं बियर कर पाते हैं तो आमतौर पे लोग हमने देखा है कि वो एयरग प्लग जो है वो एयर होस्टेस से मांगते हैं और लगाते भी हैं इसी तरीके से कुछ हम ऐसे तरीके जो सोर्स है का उसके ऊपर हम अपना सकते हैं ताकि वो वहाँ से नोइज़ कम पैदा हो हल्की पैदा हो जो ज़्यादा नुकसान ना करे तो हम ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करें जो क्वाइट टाइप की हो और अगर मशीनें हमारी मैंटनेंस मांग रही हैं या लुबरिक मांग रही हैं तो कई बार लुब्रिकेशन की कमी से शोर मचाने लगती है मशीनें आवाज़ निकालने लगती हैं तो वो हम उसको ठीक कर सकते हैं ऐसा करके और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ऐसे काम करना पड़ता है जहाँ से शोर उठ नहीं उठना है तो वो हम साउंड प्रूफ चैम्बर बना करके उसमें वो काम कर सकते हैं ताकि बाहर जो लोग हैं उनको उसका असर ना हो और आप देखिए कि आज कई बार तो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग कवर्स का इस्तेमाल किया जाता है मशीन कवर्स का आपने वो देखा होगा पहले ज़माने में जो डीजल के जनरेटर आते थे जो घरों में या फैक्ट्री में या कहीं भी इस्तेमाल होते थे बड़े वाले तो वो खुले होते थे अब आ, आजकल आप देखिए वो डीज़ल के जो जनरेटर आते हैं वो टोटली एक बक्सा होता है टोटली कवर्ड कुछ नहीं दिखता तो वो क्या है वो वो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग मशीन कवर कहलाता है वो उन्होंने पूरा उसको ढक दिया है तो डीज़ल अगर चल भी रहा है तो उसकी आवाज़ बहुत ही कम होती है तो ये है और कई बार देखिए वाइब्रेटिंग मशीन्स होती हैं तो वो जब वाइब्रेशन करती हैं तो वो उससे भी काफ़ी नॉइज़ होती है तो उसके लिए ये कि आप वाइब्रेटिंग पैड्स लगाइए डैम्पनिंग का रबर्स वगैरह आते हैं वो लगाइए और कई बार आपने देखा होगा कि आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है वो मोटरसाइकिल कुछ ऐसी आती हैं जिसमें साइलेंसर नहीं होता है वो ऐसी आवाज़ करती है कि आपके बगल से निकल जाए तो आपको कानों पे उंगली धरनी पड़ेगी तो शायद हम वो इस्तेमाल ना करें तो ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा ये है कि एकाउस्टिक जोनिंग कहलाता है इसमें हम ये क्या करते हैं कि जो सोर्स है जैसे कोई नॉइस प्रोड्यूस कोई नॉइस प्रोड्यूसिंग सोर्स है तो रिसीवर जो है रिसीवर हम लोग मनुष्य हैं तो उसके बीच में दूरी पैदा कर दी जाए तो ये तरीका अपनाया जाता है आप देखा होगा कि आजकल जो नए शहर से जैसे मैं बात करूँ चंडीगढ़ है बेंगलोर है या और भी कई शहर हैं हमारे कंट्री में जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ को रेजिडेंशल एरिया से दूर कर दिया गया है जैसे पीछे तो का कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे आए थे कि जो पोल्यूशन पैदा करने वाली यूनिट्स हैं वो शहर के बिल्कुल बाहर कर दिए जाएँ उसका रीज़न यही है कि जो एयर पोलूशन कर रही हैं वाटर पोलूशन कर रही हैं नॉइज़ पोलूशन कर रही हैं उनको शहर से बाहर कर दीजिए तो ये किया जा सकता है दूसरा एक तरीका ये है कि हम जब अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर का दुकान का मकान का तो उसमें हम ऐसे प्रावधान का अरेंजमेंट करें जो साउंड थोड़ा इंसुलेशन कर सके आप देखिए जो सिनेमा हॉल्स बनते हैं तो अंदर तो बहुत तेज़ वॉल्यूम पर पिक्चर चलती है गाने आते हैं मगर बाहर आप उसके आ जाइए तो आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी नहीं आती तो उन्होंने क्या कर रखा है उन्होंने बिल्कुल साउंड प्रूफ बना रखा है उसको तो ऐसे अरेंजमेंट भी आजकल लोग घर में करने लग गए हैं डबल डबल विंडो पैंस आ गए हैं डबल डोर्स आ गए हैं काउस्टिक टाइल्स आ गई हैं और परफोरेटेड बोर्ड्स आ गए हैं तो ये ऐसी चीज़ें लोग घरों में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और एक मैं आपको बताऊँ कि पेड़ जो हैं पेड़ लगाने से भी जो है आप अपने घर के आसपास या आ, अपने इलाके के आसपास अगर पेड़ लगाते हैं तो वो साउंड पॉल्यू साउंड पोल्यूशन को एब्जॉर्व करता है आपने सुना कभी ये नहीं नहीं कि पेड़ पेड़ भी जो है वो नॉइस पोल्यूशन को एब्जॉर्व करता है तो इसीलिए आजकल ये प्रमोट किया जाता है कि वो इन्वायरमेंट को तो आपको ठीक करेगा करेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी कम करेगा और नॉइस पोल्यूशन भी करेगा तो पेड़ लगा सकते हैं और हम अपने जैसे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आजकल अवेयरनेस बहुत कम है पब्लिक में तो हम हम इसके दुष्परिणामों के बारे में और इसके इिवर्सबल जो इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने बताया आपको उसको हम लोग अवेयरनेस उसकी फैला सकते हैं एजुकेट कर सकते हैं और हमको अपने हॉस्पिटल है स्कूल है या रेजिडेंशल एरियाज़ को बिल्कुल साइलेंट जोन तरीके से जो है वो बनाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए और हॉर्न है साइलेंसर्स के बगैर मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चलानी चाहिए हा और हॉर्न का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए तो ऐसे कुछ तरीक़े हैं जो हम लोग ले सकते हैं मगर इसमें हमको अपनी आदतों को ज़रूर चेंज करना होगा और एक मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो गर्मेंट है या जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी ये यकीन करना होगा या जो पलूश नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज़ हैं उनको भी ये चाहिए कि नॉइज़ पोल्यूशन के जो हमारे कंट्री में कायदे कानून बने हुए हैं उनका स्ट्रिक्टली से इन्फोर्समेंट कराएं जो कि शायद आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं होता है तो अगर हम ऐसे कुछ प्रवेंशंस करें कुछ चीज़ें अपने लेवल पे कंट्रोल करें कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करें तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ इसमें हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन में कमी ला सकते हैं जी नॉइज पोल्यूशन को रोका जा सकते हैं या कंट्रोल हैं बहुत सारी ऐसी बातें आपने बताएं जो हम कर सकते हैं एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि आज हमारे देश में नॉइस पॉल्यूशन को लेकर क्या स्थिति है नॉइस पॉल्यूशन की क्या स्थिति है आपको बताया नॉइस पोल्यूशन को लेके हमारे देश में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है और ना कोई इसके बारे में कोई कभी बातचीत करता है आप देखेंगे कि टीवी अखबार या सोशल मीडिया में इसके बारे में कोई आपको खबर सुनाई नहीं पड़ेगी बहुत रेयरली कोई खबर इसके बारे में सुनाई पड़ेगी आप आप देखिए आप भी रेडियो चला रहे हैं कभी आपको मतलब ऐसा आया ही नहीं होगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में लोग बातचीत करते हो मगर जाने अनजाने में हम सब लोग रोज़ ही इसके इससे एक्सपोज्ड हो रहे हैं और इसका शिकार भी हो रहे हैं इसका असर भी झेल रहे हैं तो ये जो है हम लोगों को मालूम नहीं है इसलिए हम अनजान हो रखे हैं इसके बारे में और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने नोइस पॉल्यूशन को एक मेजर इन्वायरमेंटल मुद्दा डिक्लेयर किया हुआ है और वो, वो उनका ये मानना है कि ये बहुत हमारी सेहत को अफ़ेक्ट डालता है और हमें उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि हमें अपने सोने के लिए तीस डिग्री लेवल से ज़्यादा का नॉइज नहीं होना चाहिए हमारे सोने के लिए तो ये प्रस्क्रिप्शन है ये डब्ल्यू का और हमारे देश में दो में नॉइस पोल्यूशन के ऊपर रूल्स बने थे मगर जैसा मैंने बताया आपको कि इनका पोल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं होता है और अभी 2011 में हमारे देश में एक संस्था है शायद नाम सुना होगा सोताओं ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं। इसने बड़े बड़े शहरों में करीब 35 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए थे और बाद में इन्होंने बोला था कि सेकेंड और थर्ड फेज में और भी 160 तक इसको पहुंचाया जाएगा स्टेशनों को तो अब इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है वो तो एक, वो कोई पता लगता नहीं है क्योंकि इसके बारे में इतनी खबर ही नहीं आती है कि लगे कि नहीं लगे या क्या काम कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं लगता है मगर इन्हीं ने जो पोल्यूशन बोर्ड ने ये हिदायतें दी हुई हैं कि साहब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम करें साइलेंट जोन बनाया जाए उसको मेनटेन किया जाए हॉर्न साइरन आदि का शहरों में गाड़ियों में इस्तेमाल ना किया जाए पटाखे ना रात में चलाए जाएँ और तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हर स्टेट में होता है उसको भी जिम्मेदारियाँ बांटी हुई हैं मगर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है ये सब सारे श्रोता हम लोग जानते हैं ग्राउंड में क्या हो रहा है इसमें जी जी जी। और आपने सुना ही होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले एक आदेश दिया था पूरे देश में जो लागू है कि रात में दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक कोई भी फायर क्रैकर या कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि नॉइस पोल्यूशन हो मगर इसका भी मैं समझता हूँ कि पालन इतना नहीं होता है अभी भी लोग जो है वो अपनी मनमानी से ही चलते रहते हैं और अभी कुछ समय पहले एक पिछले साल ही मैं पढ़ रहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि आप एक हेल्पलाइन खोलिए नॉइज़ पोलूशन के ऊपर जिसमें लोग नॉइज़ पलूशन के बारे में शिकायत कर सकें तो ऐसा कोई हमारे यहाँ हेल्पलाइन है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि इस पे कितना कम्प्लाइंस हुआ है तो उस इलाके के लोग ही बता पाएंगे मगर कोई नेशनल लेवल पे तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस विषय पर लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधु वन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो ये, ये क्यों तो सी लगा के तुम सुने चांदी सुने भी नहीं देता मौसम तो था ये इशारा उठा धीरे धीरे होता प्यारा प्यारा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 ध्वनि प्रदूषण के बारे में नॉइस पॉल्यूशन के बारे में जैसे कि राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें बता रहे थे एक और सवाल मेरे मन में आता है कि हम लोग अपने लेवल पर क्या पॉल्यूशन को नॉइस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं या नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं जिक्र कर रहा था कि हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं हमें केवल अपने हादतों में ही बल, बदलाव करना होगा हालाँकि हम नॉइस पॉल्यूशन अकेले तो नहीं कर ख़त्म कर सकते हैं मगर हम ऐसे छोटे छोटे मेजर ज़रूर ले सकते हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कम करने में सहयोग मिलेगा सभी को और आ, आ, हम केवल जैसे इमरजेंसी केसेस में ही हॉर्न का इस्तेमाल करें मैं कई बार विदेशों में गया हूँ और मैंने देखा है कि हॉर्न तो कोई बजाता ही नहीं है रमेश जब मैं पहली बार गया अमेरिका तो मैंने देखा कि हॉर्न का तो कोई कल्चर ही नहीं है आप सड़क के ऊपर कभी भी निकल जाइए हॉर्न तो सुनाई देता ही नहीं है तो ये कल्चर हमको भी अपनाना चाहिए और हम अपने सोशल फंक्शन ऐसे ना करें कि हमारे एरिया में नॉइज़ पोल्यूशन बने घर में अपने होम अप्लाइंसिस से भी हम शोर ना होने दें हम म्यूज़िक का अगर हमें शौक़ है तो हेडफोन से सुने और जो आजकल देखिए कोई क्रिकेट मैच होता है या दिवाली में लोग पटाखे का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको भी कम करें और आसपास पास हम लोग पेड़ लगाएं अपने इसको भी करें और हम लोगों को नॉइस पोल्यूशन के बारे में जागरूक करें जैसे आप आज जागरूक कर रहे हैं अपने श्रोताओं को इस तरीके से हमको भी करना चाहिए अपने फ्रेंड सर्किल में या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके इसके बारे में करना चाहिए और एक और जानकारी इंटरेस्टिंग मैं आपको देना चाहूँगा जी जी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूटेड सिटी है वो आपको पता है वो हमारे भारतवर्ष में है अच्छा वो मुंबई है मतलब मुंबई जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन वाला सिटी है और इसके बाद हमारा आता है आ, उसका कैलकाटा दूसरे नंबर पे आता है और चौथे नंबर पे दिल्ली आता है तीसरे नंबर पे कायरों वो एक कायरो है इजिप्ट का और चौथे नंबर वाला भी हमारा है तो हमारे दस कंट दस सिटीज में से तीन हमारे देश के हैं और इसके अलावा लखनऊ हैदराबाद बेंगलोर चेन्नई जितने भी बड़े शहर हैं इनमें इनमें जो भी हमारे जो मॉनिटरिंग लगी है छोटी मोटी भी वो ये बताती है कि साहब पचासी से सबका ऊपर हम्म तो ये हालत है हमारी शायद ये ये भी ये भी एक आश्चर्यजनक जानकारी है जिसके बारे में शायद हमको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है जी जी मैंने समझा कि ये शायद ये आपको शेयर करूँगा इंटरेस्टिंग जानकारी है। और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा ये जानकारी लेकिन अच्छे के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन भी देता है कि हमें नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अपने से कुछ करना जरूर है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो आगे चल के इसका जो भुगतान है वो हमें खुद को ही भरना पड़ेगा वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है कि आपसे और ज़्यादा इस विषय पर बात करें लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा राजीव जी हम सभी हमारे सभी दोस्तों को हमारे सभी रेडियो लिसनर्स को आप एक मैसेज जरूर दें रमेश जी मैं आपके श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा तो वो पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा बताऊँगा प्रॉब्लम और अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ इस, इसका मतलब यह है कि हम नॉइस पोल्यूशन की समस्या के समाधान में सहयोग दें ना कि खुद नॉइस पोल्यूशन की समस्या को और बढ़ावा दें तो हमें ये भावना रख के हम सबको काम करना चाहिए और जरूर नॉइस पोल्यूशन थोड़ा बहुत सुधार होगा अगर हम ऐसी भावना रखेंगे और अपनी आदतों में थोड़ा सा चेंजेज लाएंगे काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें नॉइस पोल्यूशन को रोक सकते हैं और उसके लिए इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं और बहुत सारी छोटी मोटी आपने आदतों के बारे में बताया हैबिट्स के बारे में वो अगर हम लोग बदलाव करते करते हैं तो काफ़ी कुछ हो सकता है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता तो उस समय भी हम क्या कर सकते हैं वो राजीव जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि समझो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है लेकिन उसका असर आपके खुद के ऊपर ना हो इसलिए आप जो है कॉटन के बर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कांपूस अपने कान में रख सकते हैं ताकि उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना हो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहां आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर सकते हो तो ये भी चीज़ें जो है हमारी आदत में होनी चाहिए राजीव जी बहुत ही अच्छा लगा आपने एक नए टॉपिक पर बात की बहुत पहले दिवाली के समय पर कुछ इस तरह की बातें आई थी कि नॉइस पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण पे कुछ काम होना चाहिए तो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी लेकिन फिर वो आपस बंद ही हो गया अब फिर से एक नए रूप से हम लोग इसको शुरुआत कर सकते हैं इसका जो असर देखकर हम लोग इसका जो प्रभाव है मनुष्य के जीवन पर कितना पड़ रहा है इसके ऊपर हम सभी को फिर से काम करना जरूरी है तो राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस समय की मांग कार्यक्रम में आकर आपने नॉइस पॉल्यूशन पर बात की ध्वनि प्रदूषण पर बात किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे समय की मांग में तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो रह। नारेरान तेरे मासूम सवालों से ओ, परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो रे मासूम सवानों से हूं ओ परेशान हो मैं, हो परेशान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 छाओ के ठंडे साए हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ हो हैरान हूँ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 तेरे मासूम सवालों से हूं परेशान हो मैं हो परेशान हो मैं हो परेशान हो मैं हो परेशान हो मैं